चक्र ब्रीदिंग ध्यान में आपका स्वागत है जैसा कि नाम से ही विदित है इस ध्यान विधि का संबंध हमारी श्वास प्रक्रिया एवं हमारे सूक्ष्म शरीर में स्थित ऊर्जा के केंद्रों से है जिन्हें योग में सात विभिन्न चक्रों के नाम से जाना जाता है ये चक्र हैं मूलाधार चक्र रीढ़ के निचले छोर पर स्वादिष्ठान चक्र नाभी से चार अंगुल नीचे मणिपुर चक्र नाभि से चार अंगुल ऊपर अनाहत चक्र छाती के मध्य में विशुद्ध चक्र गले में आज्ञा चक्र दोनों बहों के मध्य में एवं सहस्त्रार चक्र सिर के ऊपरी भाग में स्थित है इस विधि में हम श्वास के माध्यम से इन केंद्रों को ऊर्जित करेंगे पूरी विधि के दौरान आंखें बंद रखनी है यह विधि एक घंटे की है और इसके दो चरण है पहला चरण 45 मिनट का है सुखपूर्वक बैठ जाएं अथवा खड़े होकर करना चाहें तो खड़े होकर भी कर सकते हैं शरीर ढीला छोड़ दें मुंह खुला रखें और जबड़ा शिथिल गहरी तेज सांस लें मुख से मूलाधार चक्र को उर्जित करते हुए ऐसा डेढ़ से दो मिनट करें बाहर संगीत चलता रहेगा और जब घंटी की आवाज सुनाई दे तब क्रमशः ध्यान को अगले चक्र की ओर ले जाएं जैसे जैसे ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ते जाएं, वैसे वैसे श्वास और तेज एवं और गहरी होती जाए बाजू गर्दन हिलाना चाहें तो धीमे धीमे हिला सकते हैं जिसे करने से श्वास की प्रक्रिया में सहयोग मिलता हो जब सहस्त्रार चक्र पर पहुंचेंगे तब तीन बार घंटियों की आवाज सुनाई देगी अब स्वास की गति को धीमा करते हुए सातों चक्रों से गुजरते हुए नीचे की ओर उतरते जाएं धीमी लंबी और गहरी स्वास लेते हुए आज्ञा चक्र फिर विशुद्ध चक्र और क्रमशः हृदय चक्र मणिपुर चक्र स्वादिष्ठान से गुजरते हुए मूलाधार चक्र पर पहुंच जाएं ऐसा करने के लिए आपके पास दो मिनट का समय है फिर दोबारा तेज एवं गहरी श्वास के माध्यम से मूलाधार चक्र को उर्जित करते हुए सहस्त्रार तक यात्रा करेंगे और पूरी प्रक्रिया को दोहराएंगे इस प्रक्रिया को तीन बार करना है दूसरा चरण है साक्षी का बैठना चाहें बैठ जाएं और लेटना चाहें तो लेट जाएं। अब कुछ भी नहीं करना है शांत एवं मौन रहे जो भी हो रहा है भीतर उसके साक्षी हों सजगता बनी रहे हरिओम तत् सत्य